सुने कार्यक्रम हवा महल आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं ली राम सलीम की लिखी झलकी सेवक राम निर्देशक गुरमीत राम अलमीत से आज फिर सुबह हो गई ये सुबह भी पता नहीं क्यों हो जाती है आदमी से से सोए बस काम काम और काम और और ऊपर साहब साहब की की की डांट मेम की चिक -चिक और हाँ, वो बिट्टो रानी की कंजूसी बाईगाट से। सेवक राम ओ सेवक राम अरे कहा मर गया उठा नहीं क्या अभी तक कम वक्त कहीं का पैसे तो पहले को मांगने नहीं भूलता बीच में सो अलग और काम नहीं। आया साहब, साहब, से सोने भी नहीं देते। राम, एक कप चाय बना लाना। जी साँग। लो साहब चाय पर साहब साहब एक बात आपसे कहू साहब जी वो शर्मा जी है ना ऊपर वाले हाँ वो उनका नौकर कह रहा था कि स्कूल की बिल्डिंग के लिए उसके मालिक ने दिल खोल कर चंदा दिया पर तेरे मालिक कंजूस है मक्खी जूस हैं है आ, ऐसा कहा उसने बाई गार्ड से साहब जी मैं कंजूस सेवक राम जी साहब क्या जी जी जी नहीं साहब आप कोई आप कंजूस थोड़े ही है ना आप तो दानवीर कर्ण हैं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 मुझे पचास रुपए चाहिए थे जरा वो ओहो। ये, ये ले पर अब बता तो सही आहा, आहा, वो मैं मेरा मतलब साहब साहब क्या क्या ने ऐसा कहा आए, सुनने से पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए मैं मर क्यों नहीं गई अरे मेंगा।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 सेवकराम तुम हो तो इतने अच्छे पर तुम घर में सबको लड़ाते क्यों रहते हो बेटो रानी वो आ, नहीं खैर छोड़ो आ, वो है ना तुम्हारा हीरो हीरो सेवकराम तुम तुम उस दिन भी के सामने हीरो की बात कर रहे थे हाँ बेटो रानी मुझसे गलती हो गई ये निगोड़ी जबान का पता ही नहीं चलता कब फिसल जाती है पर अब नहीं फिसलेगी एक नई फिल्म लगी है वो देखूंगा सेवक तुम्हें शर्म नहीं आती पैसे मांगते जाओ नहीं देती रानी क्या मैं साहब को बता कि आपको बेटी के लिए लड़का ढूंढने की चिंता छोड़ देनी चाहिए क्योंकि तुमने खुद ही ढूंढ लिया तुम तुम ऐसा नहीं करोगे तुम तुम ये नहीं कर सकते फिल्म बड़ी अच्छी है ये लो माँ से कहकर तुम्हारी छुट्टी ना करवाई तो हा? छुट्टी ना करवाई तो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 जी वो मैं कह रहा था कि आज तो ऊँट पहाड़ के नीचे आ ही गया अब बोलो सेवकराम कैसी रही अब कसम खाता हूँ आज के बाद मौसी की आप कभी नहीं करूँगा मेरी इतनी बड़ी बेज्जती हो गई है और आप हंस रहे हैं बाइक गार्ड से <laughs> तो फिर हेरा फेरी से पैसा ऐटना बंद क्यों नहीं कर देते हो सेवक साहब सेवक राम ना सेवा करना मेरा काम है और सेवक राम साथ, साथ दुगना तिगना मेवा पाना भी तुम्हारा काम है क्या <laughs> सेवक राम अभी आपने लच्छी सलीम की लिखी ये झलकी सुनिए निर्देशक थे गुरमीत रामलमीत यह हमारे आकाशवाणी शिमला केंद्र की प्रस्तुति थी